से तो दर्पणमारजनम भवहा दा शेय कईरवचंद्रिका विधरण विद्या बधू प्रतिपद पूमृता स्वादनम सर्वात्म स्नपन परम विजयते श्री कृष्ण नाम विजयतेष्णसर्तनमसीर्तन सर्वपाप प्रण प्रणामों दुख समनस तमामी हरि Nama Kamala Naaya. Nama Kamala Ma. कमलप नमस्ते कमलक्षण यो ब्रह्मण विदधा पूर्व योगे प्रणोति तस्म तग्व हादवुद्धिप्रकाश मुुर वै शह प्रपदे जीवतत्विज्ञासु जीवात्मा नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी गो सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले 101 प्रवचनों में आप लोगों को बताया गया कि मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान केवल शब्द प्रमाण के द्वारा ही हो सकता है शब्द प्रमाण का अभिप्राय नित्य निर्दोष उनदोष मायाहीन जीवों के दोषों से असंस्पृष्ट अनादि वेदों के द्वारा ही हो सकता है अथवा वेदानुगत आत्माराम पूर्ण काम परमहंस महापुरुषों द्वारा निश्चित वाणी के द्वारा आपत आपनों के द्वारा समाधान हो सकता है अतयो वेदों शास्त्रों पुराणों आदि के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि मैं नाम के तत्व को शास्त्रों में जीव कहा गया है अर्थात हम लोग जीव है जीव शब्द का अर्थ भी बताया गया कि जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित रखे उस जीव के बारे में आपको बताया गया कि है जीव एक भगवान है ब्रह्म है परमात्मा है सुप्रीम पावर है उसकी शक्ति है उस ब्रह्म की तीन प्रमुख शक्तियां हैं एक पराशक्ति एक जीव शक्ति एक माया शक्ति इसमें पराशक्ति तो उनका व्यक्तिगत स्वरूप ही है उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं और माया शक्ति बहिरंगा शक्ति है और जड़ है और जीव शक्ति तटस्था शक्ति है और अनादिकाल से मायाधीन है और भगवान या ब्रह्म इन सब शक्तियों का अधीश है गवर्नर है नियंता है अध्यक्ष है और जीव के स्वरूप में यह भी बताया गया जीव भगवान से भिन्न भी है अभिन्न भी है वेदों में भगवान से भिन्न भी बताया गया है अभिन्न भी बताया गया है यद्यपि भोले लोग इसमें परस्पर संघर्ष करते रहे हैं करेंगे क्यों इसलिए कि जीव मायाधीन है इसलिए अज्ञान युक्त है इसलिए उसका संघर्ष होना स्वाभाविक है संघर्ष क्या है एक पक्ष कहता है जीव और ब्रह्म एक ही है दूसरा पक्ष कहता है जीव और ब्रह्म सदा भिन्न ही है ये जो ही लगा देते हैं दोनों पक्ष वाले इस ही को निकाल दीजिए तो बस ठीक है कोई झगड़ा नहीं जीव ब्रह्म से भिन्न भी है ही लगा दो उसकी जगह और अभिन्न भी है मैंने अनेक उपनिषदों और वेदों के प्रमाणों के द्वारा पुराणों के प्रमाणों के द्वारा बार बार सिद्ध किया है कि देखो एक ही उपनिषद ने भेद भी बताया गया अभेद भी बताया गया जैसे तत्व मसिक छंदोग्योपनिषद छह आठ सात यहां अभेद बताया गया तू वही है और उसी छंदोग्योपनिषद में बताया गया तजलानित शांत तो उपासित तो। अर्थात सब जीव उससे पैदा हुए हैं इसलिए सब जीवों को उसकी उपासना करनी चाहिए तीन चौदह एक इसी प्रकार देखिए बृहदारण्य को पनिषद ने अभेद भी बताया गया अहम् ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं एक चार दस और उसी में भेद भी बताया गया यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलरती एवं अस्मादात्म न सर्वाणी भूतान व्युच्चरंती जैसे बहुत बड़े अग्निपिंड से गारिया निकलती रहती हैं ऐसे उस ब्रह्म से ये अनंत जीव उत्पन्न हुए हैं यानी भिन्न है तैतरीयोपनिषद में तो बड़े विस्तार से कहा गया है भ्रगुरुणी वरुणम पितरम उपसार अधि ही भगवो ब्रह्म भगु अपने पिता वरुण के पास गए वो ब्रह्मज्ञानी थे उनसे पूछा पिताजी ये ब्रह्म क्या होता है भगवान क्या चीज है क्या परिभाषा है तो उन्होंने भेद ही बताया ये तो वायु मान भूतानी जयंत ये न जाता जीवंत यद ब्रह्म बेटा ब्रह्म उसे कहते हैं जिससे समस्त जीव उत्पन्न होते हैं छादोग्योपनिषद में इतना स्पष्ट लिखा है एस म आत्मा वो जो भगवान है इस आत्मा की आत्मा है आत्मा नहीं है आत्मा की आत्मा है तर्क किया अद्वितियों ने कि मां आत्मा का मतलब तो हो सकता है कि शरीर की आत्मा भगवान है ऐसा कहा गया है ना नीन चौदह तीन में कहा गया है एस म आत्मा अंतर हृदय हिर्दय हृदय में मेरे मैं भी हूं और मेरी आत्मा परमात्मा भी है दो है और क्योंकि डाउट होगा लोगों को तो वेद ने उसके नीचे तुरंत दूसरा मंत्र बनाया एस म आत्मा एतत ब्रह्म एकदम तो स्पष्ट ये जो मैं बोल रहा हूं यह मेरी आत्मा है इसी को ब्रह्म कहते हैं यानी जीव ब्रह्म दो है बृहदारण्य को परिषद में भी एस का आत्मा ता मैंने तुम्हारा आत्मा है वो परमात्मा आय जीवात्मा हे तुम्हारी आत्मा है तीन सात तेईस एक दो चार नहीं सैकड़ों वेद मंत्रों में भेद अभेद दोनों बताया गया है और वेदांत में तो बहुत विस्तार से बताया गया है जीव के विषय में मैं के विषय में सबसे पहले बताया पूछा गया वेद वेद से वेदांत से शास्त्रों से जीव कैसा होता है ये मैं नाम का तत्व कैसा होता है आ, क्या मतलब पैसा कैसा होता है का मतलब अणु है कि मध्यमाकार है कि सर्व व्यापक है ये तीनों बातें हमारे संसार में प्रचलित हैं अज्ञानियों के यहां वेदांत तो में इसका बड़ा विस्तार पूर्वक विवेचन किया वेद व्यास ने क्योंकि इसमें बहुत डाउट था उन्होंने तो कहा कि जीव अणु है कैसे कह रहे हैं आप आपकी अणु है प्रमाण देना होगा चाहे वेद अभ्यास हो चाहे कोई हो बेद का प्रमाण चाहिए उनने कहा प्रमाण है अणु प्रमाणा एक दो आठ कठोपनिषदत्मा तीन एक नौ मुंडकोपनिषद बालाग्र भागस्य से कल्पितस्य च भागो जीवस्त विज्ञे सचानंत कल्पते श्वेता चतुरोपनिषद पांच ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अणु है इसलिए मैं कह रहा हूं नंबर दो उत्क्रांत गत्या गति नाम दो तीन बीस वेदांत सूत्र वेदांत में वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया जीव की उत्क्रांति होती है और गति होती है और आगति होती है यानी जीव शरीर जब छोड़ता है तो निकलता है निकल के जाता है कहीं और जाके फिर लौटता है तीन बार वेद कहता है ऐसे नहीं कहता मैं यदा अस्मादुत्ती सही वही तय सर्वयुत्क्रामती कौशिक की उपनिषद तीन चार ये वही के लोका लोकात चंद्रमस में उतरे गी एक दो कौशित की उपनिषद तस्मान लोका पुनरे तस्मय लो कामे बृहदारण्य को उपनिषद चार चार छ वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो निकलता है और फिर जाता है अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक वैकुंट कहीं भी और फिर लौट के आता है अगर भगवान के लोक में नहीं गया और वहां से भी आते हैं लोग जीव कल्याण के लिए अरे भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेकर तो देखो जीव निकलता है जाता है आता है तो सर्वव्यापक कहा होगा अच्छा ठीक है बाबा सर्व व्यापक नहीं है मध्यमाकार होगा मध्यमाकार माने क्या जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ी जीवात्मा क्यों है तो प्रत्यक्ष है क्यों क्या देखो शरीर के किसी भाग में सुई चुभो तो दर्द होता है ना हाँ। तो इसका मतलब पूरे शरीर में जीव है हा है तो फिर जीव के बराबर हुआ ना शरीर के बराबर हुआ ना जीव आ, बात तो गधे की अकल में आती है लेकिन गलत ऐसा नहीं वेदांत में खंडन किया गया एवं च आत्मा आकार नर्यादप अविरोध हो विकारादिव्या दूसरा अंत्यावस्थित चौभ नित्य अभिशेषा तीसरा सूत्र जीवात्मा नित्य वस्तु है जो नित्य वस्तु होती है वो घटती बढ़ती नहीं क्या मतलब मतलब अगर जीवात्मा शरीर के बराबर है तो हाथी की जीवात्मा चींटी में कैसे समाएगी क्योंकि उसकी जीवात्मा तो बहुत बड़ी होती है और चींटी का शरीर तो छोटा सा होता है वो तो फट जाएगा इसलिए अंत्यावस्थित चौभय नित्यत्मा दो दो बत्तीस दो दो तैतीस दो दो चौतीस और इसके आगे तो बहुत विस्तार से वेद अभ्यास ने बताया नव सूत्रों में कि जीवात्मा अणु ही है और हृदय में रहता है और हृदय में ही रह करके सारे शरीर में चैतन्यता यानी कहीं सुई चुभो दर्द होता है ये चेतनता फैलाए रहता है चाहे हाथी का शरीर हो चाहे चीटी का उत्क्रांत गत्या नाम उत्क्रांत्या ग उत्तर न अणु अतः छुड़ते न इतरा अधिकारा स्वशब्दोन्मा चविरोध चंदनवत्त अवस्थित बैसे इतने सूत्रों में दो तीन बीस दो तीन इक्कीस दो तीन बाईस दो तीन तेईस दो तीन चौबीस दो तीन पच्चीस दो तीन छब्बीस दो तीन सत्ताइस दो तीन अट्ठाइस इतने वेदांत सूत्रों में सिद्ध किया कि जीवात्मा अणु है नंबर दो सबके हृदय में रहती है नंबर तीन हृदय में रहकर सर्वत्र पूरे शरीर में चेतनता फैलाए रहती है वेद कहता है प्रश्नोपनिषद तीन छ हृदय ही एश आत्मा प्रश्नोपनिषद तीन छ आत्मा हृदय में रहता है इसी को कहा है वेद अभ्यास ने अभ्युपगमात हृदय ही वो हृदय में रहती है आलोम आ नखे भार बीस कौशिक की उपनिष् और ये मंत्र छानदोपनिषद में भी है आठ आठ एक तो ये सब वेद मंत्र प्रमाण है वेद व्यास कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूं इस प्रकार ये जीव का संक्षिप्त स्वरूप बताते हुए फिर मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रकार जीव है लेकिन उसको हम जान नहीं सकते क्यों इसलिए कि हम जिससे जानना चाहते हैं हमारे पास जो जानने की मशीन है वो तो माइक ना मैं को हम जान सकते हैं और ना मेरे को यानी जो शक्तिमान है हमारा अंशी है हमारा स्वामी है हमारा भगवान उसको भी नहीं जान सकते अरे जब अंश को नहीं जान सकते तो अंशी को क्या जानेंगे जब शक्ति को नहीं जान सकते चिनगारी को तो बहुत बड़े अग्नि के गोले को क्या जानेंगे जब सूरज की किरण को नहीं जान सकते तो सूरज को क्या जानेंगे इसकी भी तमाम वेदों शास्त्रों पुराणों के प्रमाणों के द्वारा सिद्धि की गई और लॉजिक से भी की गई कि इसलिए हम भगवान को या जीव को नहीं समझ सकते लेकिन अनंत जीवों ने समझा है समझने वाले हैं आगे भी होंगे ये कैसे हुआ इसके लिए भी आपको बताया गया वो भगवान जिस पर कृपा करके अपनी अलौकिक शक्तियां दे देता है आख में कान में नाचिका में रसना में त्वचा में मन में बुद्धि में उसके प्राकृत इंद्रियां मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं वो भगवान को उन इंद्रियों से ग्रहण कर लेता है आप लोगों ने सुना होगा अर्जुन ने जब जिद्द किया था कि आप बार बार कहते हैं मैं भगवान हूं हम कैसे माने हमारी तरह आप भी तो हैं। आपका शरीर मन बुद्धि सब तो मैं देख रहा हूं आप भी खाते पीते रोते गाते हंसते भागते डरते सब कुछ तो आप में वैसे ही है जैसे मुझ में, जीव में तो भगवान ने कहा हा, हा, तुझको दिख रहा है ऐसा ऐसा है नहीं तो फिर कैसा है इसके लिए तो दिव्य वस्तुएं चाहिए बुद्धू दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए अच्छा हमको दे दो दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि हो मैं देखूं? अरे क्या करेगी देख के जैसे मैं, मैं हूं वैसे तू भी सखा बना रहा न दिखाना पड़ेगा अपने दोस्त की बात मानना पड़ता है दोस्त को सखा था ना <laughs> बड़े अधिकार के साथ बोल भगवान ने कहा देव दे, दिखा देते दिव्य दृष्टि दिया कह देख ओ, जब देखा उसने भगवान का विराट रूप तो देखे ही नहीं सका एक सूरज का इतनी दूर से टेम्परेचर अगर आप 25 जून को देखते हैं तो लगते हैं दोपहर को और सूरज के पास जाके अगर देखने को कहा जाए तो देखना तो दूर शरीर ही भत्म हो जाए आपका और अनंत कोट सूरज का प्रकाश जिसका लिमिटेड नहीं और करोड़ों मुख से ज्वाला निकल रही है इसको कौन देखेगा करोड़ों अर्जुन भी नहीं देख सकते वो कांपने लगा डर गया और कहता है बस बस बस जैसे संसार में कोई आदमी किसी को जिद करता है और कहता है सॉरी अब हम नहीं कहेंगे ऐसा करने को ऐसा हाल हो गया आपसे क्षमा मांगा तो भगवान ने कहा ऐसे ही मेरा मधुर रूप भी है लेकिन सबके लिए दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि चाहिए तो महाराज आप फिर देते क्यों नहीं जब आप ही के देने से मिलेगा हाय मेरी एक शर्त है जो मुझसे मांग ले उसको देता हूं सेठ जी ने सदा वर्त खोल रखा है उनके घर पर जाओ मांगो अब अपने ही कमरे में बैठ के और तुम बातें करो लंबी चौड़ी ये तो गलत है यानी शरणागत हो जाओ बस कृपा कर देंगे तुम हमको कुछ दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसे सामान ही नहीं है जो हमको देंगे नंबर दो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं मैं तो परिपूर्ण हूं पूर्ण से पूर्ण मालाए पूर्ण में वाविष्य मुझे तुम क्या दोगे मेरा दिया हुआ तो तुम सारा सामान लिए हो वरना तुम्हारा अपना है क्या तुम्हारा तुम्हारापन जीव का जीवत्व भी मुझसे है चेतना चेतना नाम चरणागत हो जाओ लेकिन ये मैं की भी जिद है महाराज हमको डाउट है तुम्हारे ऊपर पहले कृपा करके दे दो <laughs> संसार में तो कहीं डाउट नहीं है एक पिता पुत्र पर विश्वास करता है पुत्र पिता पर करता है स्त्री पति पर करती है बाहर से आइये फिर भी सबसे बड़ा विश्वास हम लोगों को बीबी पर होता है <coughs> अरे बीबी अब बाब बाप तो छोड़ो नौकर पर कितना विश्वास है ये बड़े बड़े खरब पति क्या बैंक में रुपया जमा करने जाते हैं सब नौकर चाकर करते हैं सब पर विश्वास है हम रोज टिकट लेते हैं रेलवे का हो चाहे कहीं का हो छोटे से छेद में पैसा लेके हाथ डाल देते हैं टिकट काट दो कहा जाओगे बम्बई अच्छा हेलो ठीक आगर वो कहते पहले तुम पहले टिकट दो क्या पता तुम रुपया लेके बैठ जाओ अरे यहां पहले टिकट दे तुम लेके चल दो तो फिर हम भी रुपया नहीं देंगे तो फिर हम भी टिकट नहीं देंगे तो बैठे रहो बाहर अरे जो जो रोज चार सौ बीस करता है उस पर तो हम विश्वास कर रहे हैं और महापुरुषों भगवान पर जब विश्वास करने की बात आई तो डाउट है संशय है अरे भगवान कह रहे हैं नाय लोकोस्ति न ना पारो न सुखम संशयात्मना जिसके दिमाग में डाउट की बीमारी होती है वो ये संसार का सुख भी नहीं पा सकता भगवान की कौन कहे डाउट डाउट निरपराध कितनी स्त्रियों को त्याग देते हैं पति लोग एक खिड़की में रोज झांकती है जरूर गड़बड़ है पति को क्यों ऊपर डाउट हर जगह डाउट पागल हो जाता है वो आदमी तो भगवान कहते हैं इस प्रकार शरणागत हो जाओ विश्वास कर लो अरे मेरे बेटे हो असली बेटे हो ये नकली बेटो पर तो विश्वास करते हैं बाप पर करते हैं मैं तो असली बाप हूं मुझ पर विश्वास कर लो अमृतस्त वही पुत्रा तो जो विश्वास कर लेता है और शरणागत हो जाता है उस पर भगवान कृपा कर देते हैं और अपनी अलौकिक शक्ति दे देते हैं इसलिए अनंत जियों ने मैं कौन मेरा कौन को जाना है जान रहे हैं जानेंगे अनंत कोट ब्रह्मांड हैं। कोई तो हमी लोग छे सात अरब नहीं है अपरमिता ध्रुवास्त अनुहता वेद कह रहे हैं अपनी स्तुति में अनंत जीव होते सचानंत्या कल्पते अरे जीवों की कौन कहे ब्रह्मांड अनंत है संख्या चेत राम न विश्वाम कदाचन इसके बाद उस शरणागति के लिए आप लोगों को बताया गया कि कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग विस्तार से वेदों शास्त्रों में बताए गए हैं लेकिन सारांश बताया गया कि भगवान ने कहा है कि जितने भी धर्म कर्म ज्ञान योग तप आज मार्ग हैं सब बासुदेव परा बासुदेव परम पराम बासुदेव परा योग वासुदेव परा, परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम बासुदेव परंतपह बासुदेव वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति एक दो अट्ठाईस एक दो वनतीस भागवत सर्वे वेदाया पदमा वेद शास्त्र सब कहते हैं कि केवल भगवान संबंधी ही सब मार्ग अगर हैं तो सही हैं अगर भगवान के सिवा और किसी एम के लिए हैं स्वर्ग के लिए सिद्धियों के लिए संसारी सुख के लिए तमाम मार्ग हैं अगर उनके लिए कोई मार्ग है तो दुख अशांति अतृप्ति अपूर्णता मिलेगी बड़ा सुंदर एक नहीं पच्चीसों जगह भागवत में कहा गया है किम विधत्ते किचते कि अनूद विकल्प इत्या हृदय लोग नान्यों माम भी दत्ते भी दत्ते माम विकल्प या पोहते तो हम ग्यारह इक्कीस बयालीस तैतालीस जो मेरे निमित्त हो वही कर्म धर्म जो मेरे निमित्त हो वही ज्ञान जो मेरे निमित्त हो वही भक्ति कोई भी चीज हो मेरे निमित्त ही होनी चाहिए अगर नहीं है तो गलत क्यों बाई रीजन समझ लो इसलिए कि समस्त दुखों की जननी माया है जितने दुख है कोई तीन कहता है कोई पांच कहता है अरे लाखों करोड़ों लेकिन उनका जो मूल है मम्मी है वो माया है उसी से अज्ञान हुआ उसी से सारे दुख आए जो पहली गलती हमने की थी ना, भी अपने को देह मान लिया भगवान से होने भि भिम, के कारण और देह मानकर कर फिर सब दुख आए तो वो माया किसी भी साधन से ही जा सकती चैलेंज मां माम प्रपद्यंते माया में तरंसिते गीता सात चौदह ये भगवान दया दनता दो तो सात बयालीस भागवत कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो माया को जीत सके केवल भगवान ही मायाधीश हैं और कोई मायाधीश नहीं और हो भी नहीं सकता कभी भी हैं? तो सदा दुखी रहेंगे हम लोग नए माया तीत तो हो जाएंगे मायाधीश नहीं होंगे मायातीत माने माया से छुटकारा पालेंगे तदाको बस हो गया और हमको मायाधीश बनके क्या करना है मायाधीश बनके एक मुसीबत मिलेगी क्या सृष्टि करो और सृष्टि के बाद सर्व व्यापक बनो और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठो और उसके अनंत जन्मों के पाप पुण्य का बही खाता लेके बैठो और उसके अनुसार प्रारब्ध बनाओ और प्रारब्ध भगवाओ और क्रियामान कर्म का हिसाब किताब रखना गलत न होने पाए कुछ हमने क्या सोचा प्रतीक्षण एक काम नहीं है महापुरुष परमानंद में लीन ये बबाल का काम कौन करेगा क्योंकि संसार के जितने हम लोग हैं जीव सब पाप ही तो सोचते हैं और पाप ही करते हैं इसी को नोट करना पड़ेगा कोई अच्छा काम तो करने वाला मिलता नहीं अरे मान लो कहीं कोई एक दस हजार गाय में एक बैल जा रहा है बस महापुरुष कितने शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधव नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने तो कहीं अरबों खरबों में कोई एक महापुरुष होता है जो सही सही सोचता है तो इस प्रकार केवल भक्ति मार है सा अर्थात शरणागति ही ऐसी एक स्थिति है जिससे भगवान की वो कृपा मिलती है और उससे मैं कौन मेरा कौन का ध्यान होता है यह सब विस्तार से बताया गया अब उपासना के विषय में मैंने अंतिम दिन आपको बताया था कि रूप ध्यान परमावश्यक है उसके बिना कोई भी साधना नथिंग के बराबर है नहीं के बराबर है जैसे जीरो लिख के उसके नीचे गुणा करो जीरो गुने जूरी जीरो तो भी जीरो और जीरो गुने लाख तो भी जीरो जीरो में गुणा कर रहे हो इसलिए परिणाम जीरो ही आएगा ऐसे ही मन में पुण्य पाप गंदगी शुद्धि कर्म करने की शक्ति है मन में ही ही लगाए रहना इंद्रिया उंद्रिया तो सब उसके सर्वेंट हैं गाड़ी चलाने वाला कौन होता है ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ किसने हुआ ड्राइवर से अब उसमे पैसेंजर बैठे हैं, वो बेचारे क्या करें? वो निर्दोष उन पर मुकदमा नहीं होगा तो गाड़ी चढ़ गई गाड़ी पे हो जाए हो जाए मुकदमा अरे नहीं गाड़ी तो जड़े बिचारी वो क्या करें? वो ड्राइवर केवल एक दोषी है उसको सजा होगी तो मन है बरकर मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध सब वेद शास्त्र कह रहे हैं मन ही कारण है ए इसलिए भगवान क्या ध्यान हो चाहे संसार का ध्यान हो दो तो है वो मन को करना है प्यार कौन करेगा मन वो दिखाई नहीं पड़ता आपको दिखाई तो पड़ता है शरीर ये आदमी भुजाओं को उठा के मां को चिपटा रहा है बाप को चिपटा रहा है बीबी को चिपटा रहा है ये हाथ पैर ये दिख रहा है अरे हाथ पैर तो जड़ है आत्मा निकलने के बाद कोई बेटा बाप को चिपटावे ना वो चला गया आत्मा के साथ सही सर विरुत्क्राम वेद कहता है सब साथ चले जाते जीवात्मा के तो मन को भगवान में लगाना यही अनुराग है मन को संसार में लगाना यही राग है या आसक्ति है या दुख का मूल है मन को संसार से हटाना यही वैराग्य है मन को शरीर को नहीं मन को हमारे इतिहास में अनाज काल से अब तक अरे छोड़ो सतयुग से अब तक 99 परसेंट महापुरुष हुए है गृहस्थ में उनके माँ है बाप है बेटा है बीबी है बच्चे हैं बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर सनकादिक को छोड़ के ये जितने भी बड़े बड़े विश्वामित्र वशिष्ठ गौतम कपिल कनाद भरे पड़े हैं महापुरुषों के दादा शायद गृहस्थी थे इनका शरीर तो संसार में था लेकिन मन नहीं था मन भगवान में था इसलिए सर्वत्र सर्वदा आनंदमय रहे और आज करोड़ों सन्यासी बन गए हैं उनको सन्यासी कहते हैं लोग माने संसार त्याग करके संसार त्याग करके और मन संसार में रखते हैं एक शब्द कोई किसी सन्यासी से कह दे है बे गधे कपड़ा रंगाए घूमता है देखो फिर सन्यासी जी का क्या हाल होता है क्यों जी तुम तो सर्वत्र ब्रह्म को देखते हो तुम्हारे सिद्धांत में ऐसा होना चाहिए हाँ लिखा तो ऐसे ही है तो हम भी तो ब्रह्म है जिसने कहा है तुम्हें गधा गुस्सा क्यों कर रहे हो अजी मैं तो ऐसे ही संन्यासी हूं कलो वेदांत भांत फाल गुणे बालका इव जैसे होली के दिन बच्चे उछल उछल करके होली खेलते हैं निरे बच्चे ऐसे ही इस कलयुग में सन्यासियों का झुंड होगा ये सन्यास नहीं है बड़ी गहरी परिभाषा है सन्यास की तो मन से उपासना करना है मैंने कहा था कि भगवान को तो देखा नहीं ध्यान कैसे करें हाँ। तो ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं ये प्रश्न तो जितने महापुरुष हो चुके हैं उन सब ने गुरु से किया होगा तो क्या वो सारे गुरुओं ने उन लोगों को इस मेटीरियल आंखों से भगवान को दिखाया था ये कहीं पढ़ा है आपने नहीं दिखाया किसी नहीं अरे दिखा के दिखाने से होगा क्या और दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु प्रभुमूर्ति देखी तिन तैसी ओ भगवान प्राकृत आठ मास वाले दिखाई पड़ेंगे तो आप कहेंगे इस तो अच्छा हमारा बेटा है हमारी बीबी है उसको देखने से अधिक सुख मिलता है ये तुम्हारे भगवान है अरे वो चिदानंद मैं दे देह तुम्हारी वो कैसे देखोगे तुम बिना अधिकारी बने अरे भाई जैसे का एक नियम है हमारे देश में समझ लो कि बीए पास करके तब लॉ क्लास में दाखिला मिलेगी इतनी योग्यता कंपलसरी है अब एक एबीसीडी न जानने वाले को लॉ क्लास में बिठा दो बैठा रहेगा जैसे हमारे लेक्चर में छोटे छोटे बच्चे बहुत से बैठे रहते हैं <laughs> वो क्या समझते हैं। एक बार मैं आगरा में स्पीच दे रहा था दो सौ दो सौ बच्चे आगे बैठे सबके छोटे छोटे एक दिन मैंने बच्चों कैसे बुलाया लेक्चर के बाद में हमने कहा तुम लोग क्यों बैठे रहते हो ये? दो घंटे हम लोग गिनते रहते हैं आपने कई बार रसगुल्ला कहा ऐसे ही हाल है तो रूप ध्यान कैसे करें बिना भगवान को देखे हम दुनिया में जिसको देखते हैं उसी का रूप ध्यान नहीं कर सकते भूल जाते हैं कोई आके खड़ा हो गया नमस्ते श्रीवास्तव जी नमस्ते अब वो ऐसे बोल रहा है नमस्ते जैसे अपरिचित है क्योंकि वो पहचान नहीं रहा है आपने पहचाना नहीं हम वहा कलकत्ता के वहां मिले थे आपसे अच्छा अच्छा अच्छा अरे हम आपको चार बार मिल चुके हैं हाँ हाँ हाँ हाँ जबरदस्ती बोली जा रहा है हाँ। एक बार दिखा देने से और आप रूप ध्यान कर लेंगे अरे जिस मां से बाप से बेटे से दिन रात संबंध है आंख बंद करके बनाओ तुम्हारे बाप का कान कैसा है कोई नहीं बना सकता जैसे सबका कान है ऐसे उनका भी है बस ये रूप ध्यान हुआ सब सबकी शक्लें अलग अलग होती है ना हाँ होती है तो ऐसे कह दोगे कि जैसे सबका मुंह है ऐसे बाप का भी है <laughs> तो भगवान का रूप ध्यान करना ये कैसे हो तो इसके लिए वेद ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है सकृत प्रतिमान मनोमयी भागवती एक बार अभी कुछ दिनों पांच हजार वर्ष पहले जब श्री कृष्ण ने बकासुर को मारा उतना कुमारा ये दोनों भाई बहन थे और इनका छोटा भाई था आगासुर वो बच्चा तो उसने कहा मैं अपने बड़े भाई और बहन का बदला लूंगा <coughs> कृष्ण बलराम इन दोनों ने मारा है इन दोनों को मारूंगा अब तरकीब सोचा उसने तो अजगर बन गया आगासुर अजगर और कितना बड़ा अजगर आठ मील लंबा और उसकी एक डाढ़ नीचे एक बादलों के ऊपर बड़ा विराट रूप और लेट गया सारे ब्रिज में सखा लोगों को लेकर ठाकुर जी गाय चराने जा रहे थे तो ठाकुर जी एक पेड़ के ऊपर बैठ के मुरली बजाने लगे और सखा लोगों ने देखा कि ये गुफा बड़ी लंबी गुफा है ब्रिज में हम लोग तक तो कभी गए नहीं इस गुफा में आज चलना चाहिए अब सखा लोग तो सब बे पढ़ी लिखे लख गुआ करके और सब घुस गए उसमें और कहते जा रहे ये तो जैसे बड़ा भाड़ कोई अजगर हो ऐसी गुफा है और जब अंदर गए तो श्री कृष्ण ऊपर से देखा श्री कृष्ण ने वो तो कूद के नीचे आए अरे क्या हो रहा है ये सारे सखा चले गए तो खा जाएगा एक सेकंड में ऐसे जहां मुंह बंद किया सब मर गए क्या करें तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इसको हम चक्र चला के मारते हैं तो सखा भी मर जाएंगे वो मैंने सोचा सोच के अंदर घुस गए वो भी इन्हीं को परख रहा था वो सखा लोग तो आ गए तो बाहर निकल नहीं सकते अब जरा वो भी आ जाए जिसने मारा तो श्री कृष्ण रहा आराम बेटा आ रहा हूं। वो भी घुस गए सुनने का बात बात बन उसने अपने ऊपर के होठ को नीचे करना शुरू किया ठाकुर जी ने कहा अच्छा ये चालाकी है तो ठाकुर जी ने अपने को ऊंचा करना शुरू किया ऊंचा करते गए करते गए फट गया वो उसका जो जबड़ा था वो फट गया मर गया सखा लोग भी मर गए सब ठाकुर जी ने सबको जिला दिया और सबको लेके बाहर निकले तो देखा कि ये बड़ी ज्योति निकली अघासुर के अंदर से और वो श्री कृष्ण में समा गई जब ये गुरुजी जी सुखदेव ने सुनाया तो परीक्षित का माथा ठनका उसने कहा इतने बड़े राक्षस को वो तो भगवान के शरीर में कैसे उसको तो नरक मिलना चाहिए तो उस समय कहा था शकृत अंग प्रतिमा प्रतिमा अंतराहिता एक अंग ठाकुर जी का मन से बनाकर मन भागवतीदौ गतिम अनंत महापुरुष हो गए भगवान के एक अंग का पूरा शरीर नहीं खाली नासिका का ही ध्यान कोई पक्का कर ले कोई आंख का कर ले उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है मन के बनाए हुई प्रतिमा की बात हो रही है तो जब साक्षात श्री कृष्ण घुस गए अगासुर के पेट में तो तब भी उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति न हो तो मनोमयी प्रतिमा भी होती है आठ प्रकार की प्रतिमा बताया है भागवत में मनोमयी मणिमयी प्रतिमा, विधा स्मृता शैली दारूमयी लोही और मैं भी इसी का उपदेश देता हूं सबको कि पत्थर की मूर्ति के चक्कर में ना पड़ो क्यों इसलिए पोत तो एक शकल वाली होती है और एक उम्र वाली होती है मन से बनाओ और उसमें तुमको कोई आवश्यकता नहीं है कि रोज ड्रेस बदलो कि उनकी सोने की माला हीरे की माला पहनाओ मन से ले कोहनूर कबाप पहनाओ मालाएं बिना पैसे के मन से नहाओ ध धुलाओ हाथ पैर दबाओ सब कुछ करो मन से बना बना करके ऐसे महापुरुष बने हैं लोग और बदलते जाओ खूब क्योंकि मन बोर हो जाता है एक चीज में अरे अपनी ही बीबी से बोर हो जाते हैं आप लोग पहले बहुत प्यार उसके काम फिर काम फिर कसम फिर इधर देखते रहते हैं वो बगल में बैठी है मुसीबत है ऐसी बीबी मिली बालक बना लिया श्री कृष्ण को जुआ बना लिए बूढ़ा बना लिए जो मन में आए कपड़ा पहनाए जो मन में आया वो उनके साथ खेल किया लीला की अपनी इच्छा से वो ऐसे ही बनते जाएंगे तुम्हारे मन के अनुसार और जब दर्शन देंगे तब डरो मत कि हमारे मन का तो आइडिया कमजोर था इसलिए भगवान भी कमजोर मिलेंगे ऐसा नहीं वो तो परम करुणामय है वो मिलेंगे असली रूप में सबको जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को मिलते हैं तो वैसे ही घोर मूर्ख को भी मिलेंगे इसलिए रूप ध्यान परमावश्यक है उसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें जानने की है वो तो फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की